श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी अद्भुतानंद एक दिन ब्राह्मण मुहूर्त में सभी को अपने कमरे में ध्यान में बैठाकर ठाकुर गाने लगे जागो मां कुलकुंडलिनी अचानक लाटू ऊ कहकर चिल्ला उठे सुनते ही श्री रामकृष्ण ने उनके दोनों कंधों को अपने हाथों से पकड़कर दबाए रखा लाटू आसन पर स्थिर नहीं रह पा रहे थे शीघ्र ही वे बाह्य चेतना खो बैठे पर ठाकुर का भजन वैसे ही चलता रहा एक दिन ठाकुर ने लाटू को शिव मंदिर में ध्यान करने भेजा थोड़ी ही देर में ध्यान करते हुए उनका मन कालातीत अवस्था में पहुंच गया तीसरा प्रहर आ गया फिर भी उनकी बाह्य चेतना नहीं लौटी संवाद पाकर ठाकुर शिव मंदिर में आए और पंखा लेकर लाटू को झलने लगे शीतल वायु के स्पर्श से धीरे धीरे लाटू के शरीर में कंपन होने लगा तब ठाकुर ने कहा अरे दिन तो ढल आया संध्या आदि की तैयारी कब करेगा ध्यान भंग होने पर ठाकुर को बया करते देखकर कर लाटू इतने संकोच में पड़ गए कि मानो कोई अपराध कर बैठे हों उन्होंने ठाकुर को बताया कि शिव की ओर स्थिर दृष्टि से देखते हुए उनके सम्मुख एक ज्योति प्रकट हुई तथा उससे सारा कक्ष पूर्ण हो गया उसके बाद उन्हें कुछ भी पता नहीं चला ठाकुर ने केवल इतना ही कहा वाह बहुत अच्छा इस तरह और भी कितना देखेगा अब एक गिलास पानी तो पी लें यह कहते हुए उन्होंने उनको सस्नेह पानी पिलाया एक बार लाटू ध्यान करने बैठे और थोड़ी ही देर में मिट्टी में मुँह रगड़ते हुए घुंगवाने लगे शीघ्र ही ठाकुर ने वहाँ आकर उन्हें चित्त सला दिया और उनकी छाती को सहलाते हुए उन्हें सहज अवस्था में ले आए फिर कहा चुप रह बेटा चुप रह क्या आज तू ने माँ काली के दर्शन किए हैं एक और दिन गहरी रात को ठाकुर ने अपने त्यागी संतानों को जगाया और ध्यान करने को अलग अलग स्थानों में भेज दिया तदनुसार लाटू ने बेलतला में ध्यान किया ध्यान करके वे जब लौटे तो ठाकुर ने कहा आज लाटू का पुनर्जन्म हुआ है एक बार लाटू पंचवटी में ध्यान मग्न थे ठाकुर ने विष्णु मंदिर के पुरोहित द्वारा उन्हें बुला भेजा परंतु लाटू निश्चल बैठे रहे तब नरेंद्र वहां पहुंचे और उनकी परीक्षा लेने के लिए एक लकड़ी लेकर वृक्ष की शाखा पर जोर जोर से प्रहार करने लगे किंतु फिर भी लाटू को होश नहीं आया अंत में ठाकुर ने वहाँ पहुँच लाटू की अवस्था देखी और नरेंद्र को ऐसा करने से मना कर दिया उन दिनों लाटू सारी रात ध्यान धारणा में ही बिताया करते थे और दिन में भी उसका आवेश चलता रहता था इसीलिए ठाकुर ने कहा था लाटू चढ़ा ही हुआ है शीघ्र ही लीन हो जाने की संभावना है इसी बीच ठाकुर गले के रोग से पीड़ित होकर चिकित्सा के लिए श्याम पुकुर आए साथ में सेवक लाटू भी आए वहाँ पर भाव के आवेग में लाटू एक दिन अपने शरीर का कुर्ता फाड़ने लगे इस पर ठाकुर ने तुरंत ही उनके कुर्ते का बटन खोलकर उनकी छाती सहला दी धीरे धीरे लाटू का भाव शांत हुआ परंतु इस प्रकार के भावावेश होते रहने पर भी लाटू सर्वदा ठाकुर की सेवा में तत्पर रहा करते थे उसमें कभी ढिलाई नहीं होती थी उन्होंने बाद में कहा उनकी सेवा ही तो तुम्हारी उपासना है हम लोगों के लिए क्या कोई दूसरी भी उपासना है वैसे किस प्रकार श्वास छोड़ना चाहिए किस ओर मुख करना चाहिए कितने बार मंत्र जपना चाहिए ये सभी बातें ठाकुर उन लोगों को सिखाया करते थे फिर भी लाटू जानते थे कि असली उपासना तो उनकी सेवा ही है इसके बाद काशीपुर का अध्याय शुरू होता है यहाँ भी लाटू सेवा के साथ साधना में डूबे रहते थे एक दिन ठाकुर का सिर सहलाते सहलाते अचानक लाटू का हाथ थक गया देह स्थिर हो गई और नेत्र स्पंदन रहित हो दो चार बार पुकारने या शरीर पर हाथ रखने पर भी कोई उत्तर नहीं मिला बाद में इस घटना के प्रसंग में लाटू महाराज ने कहा था एक दिन काशीपुर में मैं उनके सिर को सहला रहा था उस समय मेरे सामने वह जगत खुलकर प्रकट हो गया उस जगत में जो कुछ दिखा उसे आंखें धारण न कर सकी जो स्वाद मिला उसे जीभ चख नहीं सकी